नमस्कार मित्रों आज का जो वीडियो है वो एफडीआई इन डिफेंस के ऊपर है तो मेरे दूसरे वीडियो थे एफडीआई के ऊपर जिसमें मैंने एफडीआई का विरोध किया था और कैसे एफडीआई हम कम कर सकते हैं वो भी बताया था कि भारत में ज्यूरी सिस्टम लाकर ज्यूरी सिस्टम लाएंगे तो इससे हमारे जो छोटे उद्योग धंधे हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस बढ़ेगी इंजीनियरिंग बढ़ेगा और उससे ऑटोमेटिकली हमारी एफडीआई की जरूरत खत्म हो जाएगी तो और एफडीआई इन डिफेंस अभी जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि डिफेंस यानी वेपन मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में एफडीआई अलाउ करेंगे और दूसरा एक डिसीजन लिया जिसके ऊपर मैं कभी डिटेल में दूसरा वीडियो बनाऊंगा वो है एफडीआई इन टेलीकॉम टेलीकॉम में भी एफडीआई शुरू किया था 23 परसेंट से 24 परसेंट से उसके बाद बढ़ा के फोर्टी परसेंट फिर बढ़ा के फिफ्टी वन परसेंट सेवेंटी परसेंट और अब 100 परसेंट कर दिया तो टेलीकॉम का एफडीआई है वो भी बहुत नुकसान करता है क्योंकि जो विदेशी फोन कंपनी है एक तो उसको स्पाइंग यानी जासूसी करने का एकदम आसान मौका मिल गया वो टेलीफोन कॉल की आवाज सुने ना सुने लेकिन कौन आदमी किसको फोन करता है कब फोन करता है कितनी देर उसने बात की कितनी देर दोनों तरफ से फोन किया प्लस अभी जो मोबाइल फोन है वो लोकेशन ट्रैकिंग का भी काम करता है कि मैं अभी अहमदाबाद में हूं अहमदाबाद में तो किसके एरिया में हूं तो वो सारी इंफॉर्मेशन अब ऑटोमेटिकली सीआईए के पास पहुंच जाएगी तो इससे एसपीएन को भी नुकसान हुआ और प्लस जो फॉरेन टेलीकॉम कंपनी है वो युद्ध के टाइम पे कंट्री को ब्लैकमेल कर सकती है कि भाई अभी इतना पैसा नहीं दोगे ये शर्त नहीं मानोगे ये शर्त नहीं मानोगे तो आपका टेलीकॉम नेटवर्क पूरा बंद कर देंगे आपको हरा देगा तो इसलिए टेलीकॉम पर जो एफडीआई उस पर भी नुकसान होगा पर सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो डिफेंस एफडीआई से डिफेंस एफडीआई से क्या होगा कि जो अमरीका की कंपनी आएगी भारत में हथियारों का उत्पादन करने के लिए अमरीका की ब्रिटेन की फ्रांस की वगैरह जरूरी नहीं है कि वो मास प्रोडक्शन करे ये जो तर्क दिया जाता है कि बाहर की विदेशी कंपनी आएगी और बड़े पैमाने पे हथियारों का उत्पादन करेगी करेगी लेकिन वो जब तक उनका फायदा और जरूरत है वो जो भी कंपनियां डिफेंस के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएगी वो यूएस गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगी और यूएस गवर्नमेंट का हमेशा उनपे कंट्रोल रहेगा यूएस गवर्नमेंट उनको कहे कि हथियार का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो तो दूसरे दिन उनको हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग बंद करना पड़ेगा यूएस गवर्नमेंट कहे कि सारे अपने इंजीनियरों को वापस इंडिया बुला लो तो उनको सारे इंजीनियर और वापस अमेरिका बुला लो तो सारे इंजीनियरों को इंडिया से निकाल के वो अमरीका वापस भेज देगी कंपनी तो यहाँ पे स्पेर पार्ट का मैन्युफेक्चरिंग हथियारों का उत्पादन सब कुछ बंद हो जाएगा और उनको कहा हो कि पांच टैंक का उत्पादन करने का कॉन्ट्रेक्ट दिया हो जरूरी है कि वो करे और कोई सजा नहीं कर सकते सजा वो एफडीआई में वर्स केस में सजा के होगी वो कंपनी बंद करके चले जाएंगे तो इस तरह से कोई गारंटी नहीं है कि वो हमको हथियार देंगे और अच्छी क्वालिटी के देंगे प्लस जितने भी हथियार विदेशी कंपनियां देती है या तो विदेशी कंपनियां भारत में आके बनाएगी हरेक हथियार में किल स्विच आएगा किल स्विच क्या होता है आप गूगल करना किल स्विच वेपन इसके ऊपर गूगल करना और दूसरा ट्रोजन और वेपन्स इसके ऊपर भी आप गूगल करना इसमें एक एग्जांपल आपको मिलेगा सीरिया एक और गूगल करना सीरिया रडार किल स्विच या तो सीरिया रडार हार्डवेयर ट्रोजन तो सीरिया ने एक रडार खरीदा था रशिया या फ्रांस की कंपनी से खरीदा था और वो रडार दुनिया का सबसे अच्छा रडार था कि मक्खी को भी डिटेक्ट कर ली इतना अच्छा रडार था लेकिन जिस दिन इसराइल का प्लेन आए बम फेंकने के लिए तो कुछ 15-20 मिनट आधे घंटे तक वो रडार ने काम नहीं किया और आधे घंटे बाद फिर से वो रडार काम करने लगा और बाद में उसका पता चला कि वो कैसे था कि जिस कंपनी ने वो रडार बनाया था उसके उसमें उसने किल स्विच रखे थे यानी एक स्पेसिफिक सिग्नल यदि रडार को भेजा जाए तो वो रडार 15-20 मिनट के लिए काम करना बंद कर देगा ऐसा अरेन्जमेंट ऐसा सिस्टम मैन्युफैक्चर बना के रखा था तो उस मैन्युफेक्चर ने इसराइल को वो कोड बेच दिए इसराइल ने वो प्लेन फाइटर प्लेन बैठने से पहले वो कोड इस्तेमाल किए रडार ने 15-20 मिनट आधे घंटे तक प्लेन डिटेक्ट करना बंद कर दिया बम मारी करके जो भी चीजें जितनी उड़ानी थी उड़ा के इसराइल के प्लेन वापस चले गए तो हम ये जो एफ के जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आएगी वो हरेक एक इक्विपमेंट एक में किल स्विच डालेगी और किल स्विच को ढूंढना नामुमकिन होता है ये बड़े तीस मार्क बने घूमते हैं कि भाई उसको पूरा रिवर्स इंजीनियर करके रिवर्स टेस्ट करके देख लेंगे कि कहीं किल्सविच चाहिए या नहीं एक बार हार्डवेयर में एक बार इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किल्सविच चला जाए उसके बाद उसको ढूंढना प्रैक्टिकली नामुमकिन होता है ये डिफेंस डिपार्टमेंट ने भी एडमिट किया था कि यदि कोई चिप लेवल का हार्डवेयर ट्रोजन रख देता है चिप के अंदर यदि कोई हार्डवेयर ट्रोजन रख देता है तो एक बार ट्रोजन रखने के बाद वो ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है इसलिए अमेरिका ने के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि 2015 के बाद जितना भी वेपन मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होगा उसका एक एक चिप पैकेज पीसीबी अमेरिका में मेड इन यूएसए होगा इतना ही नहीं जिस फाउंड्री में जिस कंपनी में डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए वेपन में काम आने वाला चिप बन रहा है वेपन में काम आने वाला पीसीबी बन रहा है वहां का वहां पे डिफेंस डिपार्टमेंट का सुपरविजन होगा और उसका जो स्टाफ है फिर स्टाफ में झाड़ू पोछा करने वाला हो या फिर टॉप मोस्ट साइंटिस्ट इंजीनियर हो रिक्रूटमेंट से पहले डिफेंस डिपार्टमेंट उसका इंटरव्यू लेगी उसका लाइट डिटेक्शन टेस्ट करेगी नार्को टेस्ट नहीं करते वो तो क्रिमिनल उनको डाउट uh, लगे तभी नार्को टेस्ट होता है पर लाइट डिटेक्शन टेस्ट होगा उसका पर्सनलिटी वोल्यूशन होगा कि कहीं ये अंदर से दुश्मन से मिला तो नहीं हुआ ना या अमेरिका से नफरत तो नहीं करता ना इस तरह से पर्सनैलिटी वोल्युएशन होगा उसके बाद ही वो उस कंपनी में काम कर पाएगा मतलब स्टाफ का एक एक आदमी वो लोग डिसाइड नहीं करेगा कौन आएगा या कौन नहीं आएगा लेकिन उसके स्टाफ पे वो लोग सुपरविजन लो रखेंगे कहीं ये अंदर से दुश्मन से मिला हुआ तो नहीं आना और इतनी प्रिकॉशन अमरीका ले रहे और हम यहाँ पे पूरी की पूरी अमरीका की कंपनी को यहां के वेपन मैन्यूफेक्चरिंग करने की परमिशन दे रहे हैं मतलब कितना बेवकूफी वाला डिसीजन है अब जो कंपनी आएगी वो किल्सित तो रखेगी प्लस इकोनॉमिकली भी क्या होगा कि वो जितना उत्पादन करेगी उसमें से जो मुनाफा होगा उस मुनाफे के बदले में यदि कंपनी को डॉलर चाहिए तो हमें डॉलर देना पड़ेगा ये एफडीआई की एक शर्त होती है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 तो दूसरे दिन पाकिस्तान या चीन या कोई और देश आते हम पे चढ़ बैठेगा ऊपर से जो हथियार बनाने वाली कंपनी होती है वो बाकी एफडीआई कंपनियों वाली की भी डिमांड होती है पर हथियार बनाने वालों की कंपनियों की 10 गुनी डिमांड रखती है क्योंकि वो जब कहते हैं कि ये हमारी डिमांड पूरी करो वरना हम हथियार मैन्यूफेक्चर करना बंद कर देंगे तो साथ में दूसरी धमकी होती है कि पाकिस्तान को हम दस गुने हथियार देंगे जो कंपनी हमारे लिए फाइटर प्लेन जो कंपनी हमारे यहाँ के फाइटर प्लेन बना रही है वो कंपनी जब कहे कि हम इतना इतना इतना इतना करो वरना फाइटर प्लेन नहीं देंगे इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इतना इतना नहीं किया तो तुम, तुमको हम फाइटर प्लेन नहीं देंगे और पाकिस्तान को 10 फाइटर प्लेन देंगे तो ऐसे हालत में जितने वेपन है वो मेड इन इंडिया होने चाहिए और मेड बाय इंडियन होने चाहिए जो कि राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो इसमें मैंने काफी टाइम पहले कहा था कि हथियारों का उत्पादन सिर्फ भारत में नहीं होना चाहिए वो भारतीयों के द्वारा होना चाहिए यानी कि चिप से लेके पीसीबी से लेके किल सुई नोक लेके एक एक चीज है वो मेड इन इंडिया होनी चाहिए वो हाईटेक हो या लोटेक हो अब आखिर राउंड में क्या होता है एफडीआई का नतीजा कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनका ये मकसद होता है जो कि बाकी देशों में वो कर चुके हैं भारत में भी करने की कोशिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो होता है जो जिस देश में वो जाते हैं वो अफ्रीका हो या भारत हो या थाईलैंड हो या फिलीपींस हो या साउथ कोरिया हो वहां के धर्मों को खत्म करना और उसकी जगह ईसाई धर्म लाना जो काम उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों ने साउथ कोरिया में किया साउथ कोरिया में मल्टीनेशनल कंपनियों की एंट्री हुई 1960 में 1980 एटी तक उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन का काम नहीं किया नाइनटीन में वहां क्रिश्चियनिटी थी कुछ तीन चार 1980 में भी थी वहां पर क्रिस्निटी तीन चार पांच परसेंट छह परसेंट कुछ ज्यादा खास बड़ी नहीं 1980 तक पूरी साउथ कोरिया की इकोनॉमी मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में आ गई यानी इकोनॉमी कागज पे तो साउथ कोरिया के इंडस्ट्रियल हाउस पे ही थी पर वो साउथ कोरिया के सारे इंडस्ट्रियल हाउस थे वो किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी पे एक्सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट थे या तो टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट थे और 1980 से उन्होंने धोस जमाना शुरू किया तो ये 30-35 साल का नतीजा क्या हुआ कि वहां पे भी क्रिस्चानिटी फोर्टी फोर्टी फाइव परसेंट हो गई है और जो बाकी 60 परसेंट बुद्धिस्ट है उनमें से आधे लोग अपने को बुद्धिस्ट कहने से डरते हैं वो कहते हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं है नॉन डिनोमिनेशनल साउथ कोरिया में आधे बुद्धिस्ट है वो अपने आपको नॉन डिनोमिनेशनल कहते हैं कि यानी हम किसी भी धर्म में नहीं मानते मानव धर्म में मानते हैं ऐसे उठपटांग जवाब देंगे और बाकी सिर्फ तीस लोग ही कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट है और वो इकोनॉमी में से वो वॉश आउट हो गए हैं, गवर्नमेंट में से वॉश आउट हो गए हैं, वहां पे उनका जो मंत्रिमंडल है वहां पे अभी एक बुद्धिस्ट प्रेसिडेंट आया वरना पिछले 20 साल से उनके प्रेसिडेंट बुद्धिस्ट होते थे इससे पहले का जो प्रेसिडेंट था क्रिश्चियन होते थे इससे पहले का जो प्रेसिडेंट था वो क्रिश्चन था और उसके जो चौदह मिनिस्टर थे सेक्रेटरी कहते चौदह मिनिस्टर थे उनमें से बारह मिनिस्टर ग्यारह बारह मिनिस्टर क्रिश्चियन थे और वहाँ गवर्नमेंट में सारा सीनियर स्टाफ अब क्रिश्चियन है मल्टीनेशनल कंपनियों में आप जाओगे वहाँ बड़ी कंपनियों में जाओगे तो अधिकतर इंजीनियर साइंटिस्ट सब क्रिश्चियन है वहाँ पे बुद्धिस्ट में एजुकेशन बहुत खराब है वहाँ पे एजुकेशन अच्छा एजुकेशन सिर्फ मिशनरी स्कूल में मिलता है गवर्नमेंट स्कूलों की हालत एकदम खराब है ये सारे पॉलिसी डिसीजन है वो मल्टीनेशनल कंपनियां एक के बाद एक लेती है अब तो एफ की सारी कंपनिया ये डिसीजन एक के बाद एक लेगी और एंड में जो वेपन मेकिंग एफडीआई है वो और खराब कर देगी वास्तव में देखो तो हमारे हथियारों का उत्पादन बढ़ा क्यों नहीं क्योंकि तो ये जितनी विदेशी कंपनी आई थी कोका कोला से लेके हज से लेके सारी कंपनियां इन कंपनियों ने हमारे मंत्रियों को अफसरों को न्यायाधीशों को घुस देके ऐसी पॉलिसी बनवाई कि हमारे हथियारों का उत्पादन न बढ़े और यदि कोई हथियारों का उत्पादन को बनाने करने की कोशिश करता है कोई मिनिस्टर या कोई अधिकारी तो जुडिशरी के द्वारा उसको फिट कर देंगे या तो किसी और मिनिस्टर को पैसे देकर उसका ट्रांसफर कर देंगे या तो उसको कोने में घर से धकेल देंगे यानी कि जो पिछले 20 साल में मल्टीनेशनल कंपनियों ने जो जिस तरह का रिश्वतखोरी चलाई उसी की वजह से आज अब ये परिस्थिति है कि चीन इतने सारे वेपन मैन्यूफेक्चर कर रहा है और हम वेपन मैन्युफैक्चरिंग नौके बराबर कर रहे हैं एक हंड्रेड राइफल भी इंपोर्ट हो रही है कहने के लिए जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है मेड इन इंडिया उसका कोर भी मेड इन रशिया है ये टैंक है अर्जुन टैंक है वो अभी तक पचास टैंक भी नहीं बने अर्जुन टैंक मिलिट्री में जितने भी टैंक है सारे के सारे टैंक मेड इन रशिया है फाइटर प्लेन या तो जगवार है वो मेड इन ब्रिटेन है मिराज है वो शायद मेड इन फ्रांस है और uh, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस ये दो के हम प्लेन इस्तेमाल करते हैं सारे फाइटर प्लेन एक बस लाइट एलोक्रॉफ्ट प्लेन बना तेजस पर वो भी अभी बड़े पैमाने पे कोई डिप्लॉय नहीं हो पाया तो ये एफडीआई में जो डिसीजन लिया 100% एफडीआई का वो बहुत गलत डिसीजन है और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि सारी पार्टियों के नेता ने इसको सपोर्ट किया कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया आ, बीजेपी ने भी सपोर्ट किया करना पड़ा करना क्यों नहीं पड़ा क्यों, क्यों, क्यों उनके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि ये सब मीडिया पे डिपेंडेंट है टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा मल्टीनेशनल कंपनियों का सैटेलाइट है उनका दलाल है या उनका एम्प्लॉय को या उनका छपरासी को जो भी को टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा मल्टी कंपनियों पर जितने अधिकतर टीवी चैनल है टाइम्स नाव है यह भी सब मल्टी नेशनल स्टार न्यूज है वो तो ऑफिशियली मल्टी है वो तो है ही बाहर के चैनल सोनी टीवी वो भी बाहर के चैनल है तो ये अधिकतर न्यूज चैनल भी मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में है, ये जो पॉलिटिशियन है उन सबकी पार्टी और नेटवर्क तो खत्म हो चुका है करीब करीब ऑर्गेनाइजेशन वो सब मीडिया पे आधार रखते हैं पेड मीडिया पे तो पेड मीडिया पूरा एमएनसी के अंडर में है इसलिए सारे नेताओं ने इसको सपोर्ट किया बीजेपी बीजेपी के सारे नेताओं ने एफडीआई इन डिफेंस को सपोर्ट किया नरेंद्र मोदी जी को भी सपोर्ट करना पड़ा नहीं करते तो मीडिया दूसरे दिन उनको बदनाम कर देती और जो जुडिशरी है जो मल्टीनेशनल कंपनियों के अंडर में वो भी उनको जेल भेज देती इतने सारे केस उनके सामने खड़े किए जा सकते हैं है या तो खड़े किए जा सकते हैं सोराबुद्दीन मर्डर केस है इशरत मर्डर केस है अभी भी दो, दो के रायट के केस अभी भी चल रहे हैं किसी भी केस में उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है और अरविंद गांधी ने भी सपोर्ट कर दिया एफडीआई इन ये डिफेंस को तो इसमें हम किसी पॉलिटिशियन से उम्मीद मत रखें अभी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है क्योंकि वो मीडिया पे इतने डिपेंडेंट है वो प्रैक्टिकली मीडिया पे अब सारा उनका पब्लिसिटी कैंपेन आज पेड मीडिया चला रहा है और पेड मीडिया है वो पॉलिटिशियन से पैसे लेता है दस रूपया लेकिन नब्बे रूपया तो उनको एमएनसी से आता है यदि पॉलिटिशियन कहेगा 20 रुपया लो तो वो बीस रूपया लेंगे लेकिन पैदल तो पॉलिटिशियन के पास इतना मल्टीनेशनल कंपनी के पास जितना पैसा उतना है नहीं कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो आज जो रॉकफेलर की कंपनियां हैं शेवरोन और डुपोंट और आ, शेल शेल डुपोंट की नहीं है पर वो, वो ब्रिटेन की रानी की ब्रिटेन की रानी की शेल में पांच ओनरशिप है दूसरे जो ब्रिटेन के इलिट है उनकी कुछ मिला के बीस पच्चीस है और बाकी हॉलैंड के लोगों की कंपनी शेल फिर टैक्सा ये जो पेट्रोलियम कंपनियां है उसका बजट उसकी रेवेन्यू गुजरात गवर्नमेंट से डबल होगी ये जो ऑयल कंपनियां रॉकफेलर के अंडर में जो ऑयल कंपनियां हैं उस ऑयल कंपनियों का टोटल रेवेन्यू गुजरात के बजट, पूरे इंडिया के बजट से ज्यादा होगा और उनका जो प्रॉफिट है वो पूरे गुजरात के बजट से ज्यादा होगा इसलिए इंडिया का कोई पॉलिटिशियन उतने पैसे नहीं दे सकता मीडिया को जितना कि रॉकफेलर और रॉस चाइल्ड और ये सब लोग दे रहे हैं इसलिए मीडिया है वो अंत में रॉकफेलर रॉस चाइल्ड अमेरिका के जो अमीर है उन्हीं की बात कहेगी इसलिए किसी इंडियन पॉलिटिशियन की ये कहने की हिम्मत नहीं होगी कि वो डिफेंस के एफडीआई का विरोध करे अब हम क्या कर सकते हैं इसमें एक्टिविस्ट पहले तो बुनियादी कमजोरी को स्टडी करना चाहिए कि हम क्यों वह वेपन नहीं बना सकते जो कि चाइना बना रहा है अमरीका बना रहा है हम क्यों वो हथियार नहीं बना सकते जो कि रोमानिया 1960 में बना था ए के 74 जैसे ए के सेवनटी जैसी जो राइफल है ए के फोर्टी सेवन ए के फोर्टी राइफल है वो रोमानिया 1960 में बना था, था। और हम रोपीट के आज बना रहे इंसास राइफल है वो ए के फोर्टी है लेकिन उसकी क्वालिटी भी रोमानिया के ए के फोर्टी जितनी नहीं है वो कारगिल की ठंड में जैम हो जाती है राजस्थान की रेत की आंधी आती है तो रेत उसमें घुस जाती है बाद में वो जैम हो जाती है इसलिए कारगिल के युद्ध के समय इंसास राइफल का उपयोग नहीं किया गया था जो हाइट पे गए थे जो सोल्जर हाइट पे जो मैदान में थे वो कर सकते थे पर जो सोल्जर हाइट पे गए थे वो रोमानिया बल्गेरिया रशिया इन सब देशों से मैन्युफैक्चर हुई एके फोर्टी या एके सेवेंटी राइफल यूज करते हैं तो ऐसी क्या हमारी कमजोरी है कि हम राइफल मैन्यूफैक्चर कर सकते ये ऐसी क्या कमजोरी है कि हम टैंक नहीं मैन्यूफेक्चर कर सकते जो कि आ, जर्मनी नाइनटीन में करता था और वो भी बड़े पैमाने पे रशिया था वो 1943 में हर साल 15000 टैंक बनाता था, था और हम उसके लेवल की टैंक आज भी नहीं बना पा रहे फिर हम फाइटर प्लेन तो दूर की बात रही मतलब ये सब कुछ बना नहीं पा रहे नहीं बना पा रहे क्योंकि हमारे यहां इंजीनियरिंग स्किल कम है इंजीनियर की डिग्री बहुत है पर जो ग्राउंड इंजीनियरिंग स्किल है जो कि फैक्ट्री में काम आती है छोटे छोटे एक एक डिसीजन मेकिंग लेवल पे वो नहीं है वो क्यों नहीं है क्योंकि हमारे यहां जो इंडस्ट्री शुरू करता है जो उद्योगपति छोटा बड़ा कोई भी तो उसका बहुत सारा टाइम फिजूल खर्ची में वेस्ट हो जाता है इनकम टैक्स वाले आके उसको परेशान करेंगे वैट वाले आके परेशान करेंगे अभी पुणे में एक और आ गया है लोकल बॉडी टैक्स करके वो आके उसको परेशान करेगा फिर ये प्रोविडेंट फंड है एक्साइज वाले कस्टम वाले ऑक्ट्रॉय निकल गया थैंकफुली वरना पहले ऑक्ट्रॉय वाले भी आके परेशान करते थे फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले तो ये सब इतने लोग आके उसे परेशान करते हैं जो कि अमेरिका में जीरो है चाइना में भी परेशानी जीरो है चाइना में करप्शन है पर किस तरह से है कि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का एक आदमी आके देख लेगा कि तुमने कितना पैसा कमाया और महीने में एक या दो महीने में एक बार वो रिश्वत लेने आएगा और वो रिश्वत में वो बकवास इन्वॉइस दे देगा कोई इन्वॉइस देख के फैक्ट्री का मालिक समझ जाएगा कि ये कम्युनिस्ट पार्टी का रिश्वतखोरी का इन्वॉइस है चैक से पैसा दे देगा बाद में कोई अफसर आके उसे परेशान नहीं करेगा लेबर डिपार्टमेंट हो या प्रोविडेंट फंड हो या पॉल्यूशन फंड कोई अफसर आके परेशान नहीं करेगा वो आके इतना अफसर आएगा पर वो इतना ही देखेगा कि कानून तुम फॉलो कर रहे हो नहीं मतलब जो उनके रियल लॉस है कागज पे तो वहां पर भी उन्होंने स्विट्जरलैंड जितने अच्छे लॉ लिखे हैं भारत हो या चाइना हो या दुनिया का कोई भी देश हो जो यूएन रेजोल्यूशन पास किए अलग अलग उसकी वजह से क्या हुआ कि हर एक देश ने पोल्यूशन के लिए मामले में लेबर के मामले में अफलातून कानून पास किए हैं पर रियल लॉ क्या होता है कि जो कि वास्तव में फॉलो करना होता है तो चाइना में कोई भी उद्योगपति जाता है बाहर का या चीन का तो उसको कह देते कि ये कागज के लॉ है वो तुम फाड़ के फेंक दो और ये रियल लॉ है ये रियल लॉ है वो तुम्हें फॉलो करने है तो अफसर आके देख लेगा कि रियल लॉ फॉलो कर रहे हो या नहीं और नहीं कर रहे हो तो फैक्ट्री बंद करा देगा कर रहे हो तो एक भी रुपया लिए बिना चला जाएगा और महीने में सिर्फ एक बार एक आदमी रिश्वत लेने आएगा और पूरा वो आपस में अंदर अंदर जैसे भी बांट लेते हो लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट को परेशानी नहीं होती यहां पे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री खोलता है दस पंद्रह लेबर वाली तो उसका जीना हराम हो जाता है अलग अलग तरह के सरकारी अधिकारी वो यहां तक कि कोई 30-40 लेबर वाला फैक्ट्री का चलाता हो तो एक्साइज कमिश्नर का फैमिली जब घूमने आता है तो एक्साइज इंस्पेक्टर उसको फोन करता है कि भाई हमारे कमिश्नर के फैमिली मेंबर घूमने आ रहे हैं गाड़ी भेजो गाड़ी के साथ एक आदमी भेजो जो कि उनको शॉपिंग कराने ले जाएगा रेस्टोरेंट में घुमाने ले खाना खिलाने ले जाएगा और वो आदमी भी पैसा खाएगा नहीं किस तरह से कि मान लो कमिश्नर के फैमिली मेंबर ने दस की शॉपिंग की 2000 रुपए का खाना खाया 12000 का खर्चा हुआ तो मान लो मैंने अपना आदमी भेजा मेरा आदमी बोलेगा 15000 खर्च हुआ तो वहां मुझे 3000 का घाटा और हो गया प्लस मुझे एक गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा एक पीआरओ का इंतजाम करना पड़ेगा तो मेरा कितना सारा टाइम ऐसी फिजुल चीजों में वेस्ट हो जाएगा वो वेस्टेज अमरीका में जीरो है चाइना में टेन ऑफ इस टाइम मान लो तो इंडिया में थर्टी फोर्टी ऑफ टाइम आ जाता है और इतने सारे लोग है जो कि इडियोसेंक्रेसी से बंद कर देते हैं चाइना में मान लो कोई अदालत में केस जाता है तो हफ्ते दो हफ्ते में उसका जजमेंट आता है अनफेयरनेस ज्यादा है वहां पे अमेरिका के मुकाबले भारत के मुकाबले कम है अमेरिका में कोई जजमेंट जाता है तो महीने दो महीने लगते हैं पर अनफेयरनेस बहुत कम है तो उसके और भारत में यदि कोई कोर्ट में केस जाता है तो दो दो तीन साल तक जजमेंट नहीं आता तो इंडस्ट्रियलिस्ट है वहाँ फंसा रहता है उसके मगज में हमेशा टेंशन रहता है कि इसका क्या होगा इसका क्या होगा उसके दिमाग में हमेशा एक लटकती तलवार रहती है तो उसकी वजह से हमारे यहाँ इंजीनियरिंग एफिशिएंसी बहुत पुअर है और इसलिए हमें विदेशों से टेक्नोलॉजी मंगानी पड़ती है तो विदेशी वो भाव खाता है कि हम टेक्नोलॉजी देंगे लेकिन तुम हमें ओनरशिप दो ओनरशिप दो तभी हम टेक्नोलॉजी देंगे और वो हम टेक्नोलॉजी खरीद के लाए तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास वो आदमी नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी को चला सके वो जो प्रोपराइटरशिप प्रोपराइट ये टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी होती है जो अल्ट्रा हाई टेक्नोलॉजी होती है वो लोग जानबूझ के ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं कि दूसरा आदमी उसको चला ना पाए देखो डीवीडी प्लेयर है वो मास कंपटीशन की चीज होती है मास मार्केट की चीज है इसलिए हर एक डीवीडी प्लेयर बनाने वाला जितना हो सके उतना आसान बनाने की कोशिश करता है कि आदमी उसको आसानी से चला सके ताकि उसका ज्यादा माल बिके लेकिन वेपन मैन्युफैक्चरिंग की जो असम्बली लाइन होती है वो जो भी कंपनियां बनाती है, हैमर बनाती है लॉकेट बनाती है बोइंग है बहुत सारी कंपनियां बनाती है अमरीका की दस पंद्रह कंपनियां वेपन मैन्युफैक्चरिंग में आ, सबसे आगे है वो असेंबली लाइन की चीजें जानबूझ के इतनी मुश्किल बनाते हैं कि यदि वो किसी देश को बेची जाए तो वो देश के इंजीनियर उसको चला भी ना सके उसको अमेरिका के इंजीनियर मंगाने पड़े वो असेंबली लाइन चलाने के लिए तो ये हम उनकी टेक्नोलॉजी खरीदेंगे तो कोई फायदा नहीं है हमको खुद ही टेक्नोलॉजी ग्राउंड से डेवलप करनी पड़ेगी तो मेरा क्या आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे कानूनों का स्टडी करो कि वहां पे इतने कॉम्प्लेक्स वेपन बनने की फैक्ट्रियां बन पाई हम क्यों नहीं बना पाए और उसके पीछे कानून आएंगे ये राइट टू रिकॉल का कानून ज्यूरी सिस्टम का कानून वेलटैक्स का कानून बहुत सारे इस तरह के कानून हैं अब तो ये सारे कानून के लिए भारत में लाने के लिए हमें मुहिम करनी पड़ेगी कैसे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने हो सके सिटीजन अस्सी करोड़ सिटीजन टारगेट है लेकिन अस्सी करोड़ नहीं तो 10, 15, 20, 25, 50, जितने सिटीजन को आप मिल सको आ, आप अपने सिटीजन को कहो कि वो एसएमएस से अपने एमपी को ऑर्डर भेजे कि भारत के गैजेट में जूरी सिस्टम का ड्राफ्ट छापा जाए भारत के गैजेट में वेल्थ टेक्स का ड्राफ्ट छापा जाए भारत के ड्राफ्ट में राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट छापा जाए यदि चालीस करोड़ नागरिक अपने एमपी को एसएमएस से कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर भेजते हैं एक नागरिक 50 ऑर्डर भेज सकता है मैं 1500 ऑर्डर भेजने वाला हूँ अपने पंद्रह 1500 नहीं ढाई ऑर्डर भेजने वाला हूँ अपने एमपी को यदि 40 करोड़ नागरिक एक एस भेजते हैं अपने अपने सांसदों को तो दूसरे दिन अहिंसा मूर्ति महात्मा ऊधम सिंह प्रधानमंत्री को मिलने जाएंगे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप ये आ, ड्राफ्ट गैजेट में छापो प्रधानमंत्री उनकी बात मान लेंगे नहीं मानेंगे तो उसके बाद के प्रधानमंत्री मान लेंगे तो इस तरह से भारत में अच्छे कानून हम छपवा सकते हैं कैसे करोड़ों नागरिक एसएमएस से एमपी को ऑर्डर भेजे तो वो कानून गैजेट में आ जाएगा बस इसमें मैं समराइज करूंगा डिफेंस में एफडीआई बहुत गलत डिसीजन है उससे पूरी मिलिट्री है वो विदेशियों पर डिपेंड हो जाएगी जनरल से लेके हर एक आदमी है वो विदेशियों पर डायरेक्ट डिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि मिलिट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हथियार होती है हथियार खत्म हो गए या हथियार चलने बंद हो गए तो सारे सैनिक मारे जाएंगे सेना की एफिशिएंसी पूरी खत्म हो जाएगी और जो विदेशी होता है वो हमेशा युद्ध के टाइम पे या तो दस गुने पैसे मांगता है या तो सामने वाला बीस गुना पैसा दे तो उसके हथियार बंद करा देता है जैसे इराक के पास मेड इन अमरीका वेपन्स थे ईरान <coughs> इराक का जब युद्ध हुआ तो अमरीका ने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 और इस तरह से तो हम हम हमारे जो विदेशी एफडीआई आएगी तो उससे भी यही प्रॉब्लम होगा कि हमारे हथियार की किल्स भी उनके हाथ में आएगी अब इसका उपाय है कि हम अपनी इंजीनियरिंग स्किल बढ़ाए कैसे हम अपनी इंजीनियरिंग स्किल बढ़ा सकते हैं भारत में जूरी सिस्टम लाकर वेल्थ लाकर और राइट टू रिकॉल लाकर कैसे हम ये कानून ला सकते हैं हम सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करें कि वो अपने एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजे कि ये सारे कानून ड्राफ्ट में छापे धन्यवाद